तक काफी रात हो चुकी थी विक्रांत की स्पेशल टीम समेत इस केस में इन्वॉल्व लोकल पुलिस वालों को भी अब तक एक बार भी आराम करने की फुर्सत नहीं मिली थी ऐसे में अब उन सभी के लिए जगना काफी मुश्किल हो रहा था सो एक एक करके सभी ने अपनी आंखें मूंद ली थी विक्रांत ने भी ऑफिस के भीतर पड़े सोफे पर एक हल्की सी नींद ले ली तक एक घंटे की नींद लेने के बाद वो फिर से काम करने लग गया वो फिर से केस के बारे में सोचने लगा अभी वहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज आनी शुरू हो गई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने काफी एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे सबसे पहले तो उन लोगों ने उस पॉइंजन के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी जो कि सभी विक्टिम को पानी और ड्रिंक्स में मिला कर दिया गया था फॉरेंसिक वालों ने ये भी पता लगा लिया था की क्रू के जितने लोगों का मर्डर हुआ था उन सभी को जो नशीली दवा दी गई थी उसका असर भी सबके ऊपर अलग अलग हुआ था मतलब कुछ लोगों पर इस दवा का असर बहुत ज्यादा था तो कुछ लोगों के ऊपर बहुत कम हुआ था शायद इस वजह से कुछ निर्दोष लोग भी वहाँ पर मारे गए थे मतलब कि हो सकता है की कातिल का कुछ खास लोग रहे हों वो सबको ना मारना चाहता हो इसलिए उसने सबको नशीली दवा देकर बेहोश करने की कोशिश की थी लेकिन बाद में ऐसा हुआ होगा की बाकी लोगों को दवा का असर कम हुआ होगा और उनको होश आ गया होगा फिर कातिल को मजबूरन उन लोगों की हत्या इसलिए करनी पड़ी ताकि वो सबूत मिटा सके और खुद की आइडेंटिटी छुपा सके इसके बाद जिस सिग्नल गन की मदद से कातिल ने बहादुर और बाकी के एक विक्टिम को जलाकर मारने की कोशिश की थी उसकी टेस्टिंग भी फोरेंसिक टीम ने कर ली थी उस सिग्नल गन पर किसी का फिंगर नहीं मिला था यानी की मतलब साफ था या तो का हाथ में ग्लब्स पहन गन चलाया था या फिर उसने गन चलाने के बाद बड़ी चालाकी ऐसी इस पर ऐसी फिंगर हटा दिया था समन्तार बहादुर ने बताया था कि वो सिग्नल गन फिल्म प्रोडक्शन हाउस वारों का ही था उसे क्रू के स्टोर रूम में रखा गया था लेकिन कभी कोई उस गन की तरफ ध्यान नहीं देता था। फॉरेंसिक टीम एक के बाद एक नए अपडेट भेजती जा रही थी लेकिन अभी तक सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला था वो दया रेडी और गायब हुई बोट का पता लगाने के लिए गए थे लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला था अब तक सुबह के छह बज चुके थे और सूरज की हल्की किरणें निकलनी शुरू हो चुकी थी विक्रांत अभी भी व्हाइट बोर्ड को निहारते हुए कुछ पॉइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा था जबकि अनुष्का अभी अपनी नींद पूरी कर रही थी उधर हर्षित ने भी रात में मात्र एक दो घंटे ही आराम किया था वो लगातार कम्प्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था बोर्ड पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था लेकिन तभी अचानक से हर्षित के खुशी के चिल्लाने की आवाज आई सर अनुष्का ये देखो मुझे क्या पता चला हर्षद की आवाज सुनकर विक्रांत चौंक उठा जबकि अनुष्का भी नींद से उठकर बैठ गई। क्या हुआ अनुष्का ने चौंकते तो हुए कहा, 255 है ये देखो हर्ष ने हुए तो कहा, फिर उसने विक्रांत तो और अनुष्का को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा ये चैंपियन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का वेब सीरीज है नाम है रात अंधेरी डायरेक्टर का नाम है रविचंद्रन और एक्ट्रेस का नाम है काजल काजल कपूर और इस वेब सीरीज के लिए मेहता ऑटोमोबाइल ग्रुप ने फंड दिया था मेहता ग्रुप की तरफ से कुल दो करोड़ पचपन लाख का फंड दिया गया था यानी के 255 255 मतलब जो कातिल ने क्लू दिया था उसका मतलब फिल्म के लिए मिले फंड से था अनुष्का ने चौंकते हुए कहा मैंने इस बारे में चेक किया है ये थोड़ी लो बजट की वेब सीरीज थी अर्षित ने जवाब दिया सिर्फ ऑनलाइन रिलीज किया गया था लेकिन वेब सीरीज खूब चली थी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस वक्त काजल कपूर नई नई आई थी लेकिन इस वेब सीरीज के चलते काफी जल्दी फेमस हो गयी थी इसी फिल्म के साथ उसका फिल्मी करियर भी शुरू हो गया था लेकिन इसका क्या मतलब है कतिल ने ये क्लू क्यों छोड़ा था विक्रांत ने समंता की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखते हुए उससे इस बारे में सवाल किया उसे उम्मीद थी कि शायद समंता को इस बारे में कुछ पता हो ये फिल्म चार साल पहले आई थी और अब तो ये फिल्म इंडस्ट्री में ठीक से आई भी नहीं थी चैंपियन पिक्चर के बारे में भी तब मुझे कुछ शायद पता नहीं था समता ने तुरंत जवाब दिया और फिर उसने बहादुर की तरफ देखते हुए कहा बहादुर तुम तो इस कंपनी में बहुत दिन से काम कर रहे हो ना? तुम्हें कुछ याद है इस फिल्म के बारे में बहादुर भी पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया था उसका काफी समय तो यूएस बी ड्राइव की वीडियोस देखने में चला गया था ऐसे में इस वक्त वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था और थकान के मारे उसकी आंखें झपी जा रही थी बहादुर समंता आगे बढ़कर उसे झकझोरते हुए कहा बोलो बहादुर ने नींद से भरी आंखों से समन्ता को देखते हुए कहा हाँ जानता हूँ अच्छी कहानी थी बढ़िया फिल्म थी बहुत खूब चली थी बहादुर ने बोलना शुरू किया बस इतना ही पता है अनुष्का ने अपनी टेडी करते हुए कहा क्यों क्या हुआ फिल्म अच्छी नहीं थी क्या बहादुर ने अपना सिर सीरियलाते हुए कहा थोड़ा और याद करो फिल्म की शूटिंग के टाइम या फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ हुआ था क्या कोई घटना कुछ भी जो याद आए हमें बताओ समंता ने बहादुर की तरफ देखते हुए सवाल किया ध्यान से सोचो बहुत इम्पोर्टेंट क्लू हो सकता है हर्षिंद ने बहादुर की तरफ देखते हुए कहा ओ मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह पूछ रहे हैं आप लोग नहीं मुझे कुछ याद नहीं बहादुर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा डायरेक्टर तो अपने यही थे रविचंद्रन सर और शूटिंग चेन्नई में हुई थी काजल मैडम के लिए मैं अलग से खाना बनाता था वो मसाले वगैरह नहीं खाती थी ना। समता इस वक्त बहादुर की बातों से, से नहीं थी वो उसे बीच में टोकना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही विक्रांत ने उसे रोक दिया मेकअप आर्टिस्ट ललिता भी हमारे साथ में काम कर रही थी बहादुर को जो कुछ याद आता जा रहा था वो बोलता जा रहा था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बातों का केस से कुछ लेना देना है भी या नहीं लेकिन फिर भी विक्रांत उसे रोक नहीं रहा था इस वक्त उसका फोकस ही इस पर था की वो उस फिल्म ऐसी रिलेटेड अधिक ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले तो क्यूँकी ऐसे ही छोटी छुट छोटी बातों के बीच में ही कई बार क्लू छुपा हुआ हो सकता है कौशिक भी तो था वो भी हमारे साथ काम कर रहा था अच्छा फिल्म को मेहता ऑटोमोबाइल्स ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी ने फिल्म स्पॉन्सर क्यों किया था ये नहीं समझ में आ रहा मेहता ऑटोमोबाइल ग्रुप अर्षित ने बीच में ही बोलते हुए कहा ये कंपनी अब बंद हो चुकी है आगे बताओ विक्रांत ने बहादुर को आगे की कहानी बताने के लिए प्रेरित किया जो कुछ भी याद आ रहा हो जैसा याद आ रहा हो सब बताओ चाहे केस ऐसी रिलेटेड हो या न हो सब बता डालो शूटिंग के पहले दिन कुछ हुआ था वो निरूपा शूटिंग के लिए आई थी लेकिन फिर वो जल्दी चली गई नुरूपा ये कौन है अब समंता ने अपनी भाई टेडी करते हुए सवाल किया नुरूपा को नहीं जानती बादों ने चौंकते हुए कहा लेकिन हाँ कैसे जानोगी उस फिल्म के बाद निरूपा ने एक्टिंग करनी छोड़ दी थी लेकिन हाँ पहले उसे अच्छा काम मिलता था लेकिन उसने ये फिल्म छोड़ क्यों दिया था विक्रांत ने सवाल किया क्यूँकी उसे ये बात थोड़ी सस्पिशियस सी लग रही थी पहले दिन काम करने तो आई थी लेकिन फिर उसे हटा दिया गया था शायद कुछ फिजिकल रीजन था फिजिकल रीजन मतलब अनुष्का ने तबाक से सवाल किया एलर्जी उसके चेहरे पर अचानक से पिंपल्स आने लगे थे और इधर इन लोगों को शूट जल्दी से खत्म करना था इसी वजह से दूसरी एक्ट्रेस को उसी जगह से काम मिल गया था बहादुर ने बताया फिर उसने आगे कहा मैंने भी बस दूसरों के मुँह से सुना था अब सच्चाई क्या थी मुझे भी नहीं पता आप लोग इस बारे में कौशिक से पूछ सकते हैं उसको ज्यादा जानकारी होगी उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है इस वक्त हर्षित ने की बोर्ड आरोप टाइप करना बंद कर दिया था और फिर उसने बाकी लोगों के लोगों की तरफ बड़ी गंभीर मुद्रा में देखते हुए कहा ये निरूपा और दयाकर रेड्डी क्लासमेट थे एक दूसरे को शुरू ऐसी जानते है